महाभारत सभा पर्व राजसू पर्व त्रैत्रिंसोध्याय युधिष्ठिर के शासन की विशेषता श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर का राजसू यज्ञ की दीक्षा लेना तथा राजाओं ब्राह्मणों एवं सगे संबंधियों को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजना व समुवाच एवं निर्जित्य पृथ्वी भ्रातर कुरुनंदन वर्तमान सुधर्मेण शशास पृथ्वी मीमा वैश्वान जी कहते हैं गुरुनंदन इस प्रकार सारी पृथ्वी को जीत कर अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करते हुए पांचों भाई पांडव इस भूमंडल का शासन करने लगे चतुर्भि भीम सेना दिभ्रतृ भी, भी, भी सहित तो नृप अनुगृह प्रजा सर्वा सर्वर्ण न गोपयत भीमसेन आदि चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठि संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह करते हुए सब वर्ण के लोगों को संतुष्ट रखते थे अविरोधेन सर्वेशा हित चक्रे युधिष्ठि प्रियता दीयता मुक्त कौ संबलिना साधु धर्मे पार्थस्य नान्यथ्रुजेत भाषित युधिष्ठिर किसी का भी विरोध न करके सबके हित साधन में लगे रहते थे सबको तृप्त एवं प्रसन्न किया जाए खजाना खोलकर सबको खुले हाथ दान दिया जाए किसी पर बल प्रयोग न किया जाए धर्म तुम धन्य हो इत्यादि बातों के सिवा युधिष्ठिर के मुख से और कुछ नहीं सुनाई पड़ता था एवं मृत्ये जगत तस्मिन पितरेन्त ना तथा आजात शत्रुता उनके ऐसे बर्ताव के कारण सारा जगत उनके प्रति वैसा ही अनुराग रखने लगा जैसे पुत्र पिता के प्रति अपना अनुरक्त होता है राजा युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला कोई नहीं था इसलिए वे अजात शत्रु कहलाते थे रक्षणा धर्मराजस्य सत्यस्य परिपालनात् से परिपाल शत्रुणाम क्षपणा वकर्म निरता प्रजा धर्मराज्य प्रजा की रक्षा सत्य का पालन और शत्रुओं का संहार करते थे उनके इन कार्यों से निश्चिंत एवं उत्साहित होकर प्रजा वर्ग के सब लोग अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों के पालन में संलग्न रहते थे बलिदान समृगा दानाद धर्मतचाशासना काजन स्थितो जनपदो भवत न्याय पूर्वक कर लेने और धर्म पूर्वक शासन करने से उनके राज्य में मेघ हिषानुसार वर्षा करते थे इस प्रकार युधिष्ठिर का संपूर्ण जनपद धनधान्य से संपन्न हो गया था सर्वारंभासु सुप्रवृत्ता गोरक्षाकर्षण गणिक विशेषा सर्वे वही तत्सके राज कर्म गोरक्षा खेती और व्यापार आदि सभी कार्य अच्छे ढंग से होने लगे विशेषतः राजा की सुव्यवस्था से ही यह सब कुछ उत्तम रूप से संपन्न होता था दस्युभ्यो वंचकेभ्यो व राजन प्रति बहत परम राजवलश्च नासमृषा राजन औरों की तो बात ही क्या है चोरों ठगों राजा अथवा राजा के विश्वास पात्र व्यक्तियों के मुख से भी वहां कोई झूठी बात नहीं सुनी जाती थी केवल प्रजा के साथ ही नहीं आपस में भी वे लोग झूठ कपट का बर्ताव नहीं करते थे अवरसम चातुरसम च व्यापावकमूर्छनम सर्वे तदा न से धर्मन युधिष्ठिरे धर्मपरायण युधिष्ठि के शासनकाल में अनावृष्टि अतिवृष्टि रोग व्याधि तथा आग लगने आदि उपद्रवों का नाम भी नहीं था प्रिय कर्तुम स बलि कर्म स्वभाजम अभिहर तुम नृपा जगम ना कार्य कथन चल राजा लोग उनके यहाँ स्वाभाविक भेंट देने अथवा उनका कोई प्रिय कार्य करने के लिए ही आते थे युद्ध आदि दूसरे किसी काम से नहीं धर्मय धनागमय तस्विधे नो महान कर तुम यश न सकत क्षयो वर्ष शतरपी धर्म पूर्वक प्राप्त होने वाले धन की आय से उनका महान धन भंडार इतना बढ़ गया था कि सैकड़ों वर्षों तक खुले हाथ लुटाने पर भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता था स्वच्छम कोशस्पति राजा कौन तेजो यज्ञाज मनो दधे कु नंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने अन्य वस्त्र के भंडार तथा खजाने का परिवार जानकर यज्ञ करने का ही निश्चय किया सूहदश्चे सर्वे पृथक च्रुवन यज्ञ कालस्तव विभो कृत सां उनके जितने भी हितैषी सुरहित थे वे सभी अलग अलग और एक साथ यहीं करने लगे प्रभो यह आपके यज्ञ करने का उपयुक्त समय आया है अतः अब उसका आरंभ कीजिए अथतामे ऋषि पुराणो वेदात्म दृश्य जानता वे सुहृद इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्रीहरि आ पहुँचे वे पुरुष पुराण नारायण ऋषि वेदात्मा एवं विज्ञानी जनों के लिए भी अगम्य परमेश्वर हैं जगत स्तुषाम श्रेष्ठ प्रभुच्चाप्य भूतभव्य भवन्नाथ केशव केशिशु जन वे ही स्थावर जंगम प्राणियों के उत्तम उत्पत्ति स्थान और लय के अधिष्ठान हैं भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के नियंता हैं। वे ही केसी दैत्य को मारने वाले केशव हैं प्राकार सर्विष्ठना आपस्व भयद बलाधिकारे निक्षिप्य सम्य गकुंदुभि उच्चावचंपा धर्मराजा माधव घनौ पुरष व्याघ्रो बल न महतावृता वे संपूर्ण सम्पूर्ण वंशियों के परकोटे की भांति संरक्षक आपत्ति में अभय देने वाले तथा उनके शत्रुओं का संहार करने वाले हैं पुरुष सिंह माधव अपने पिता वसुदेव जी को द्वारिका की सेना के आधिपत्य पर स्थापित करके धर्मराज के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट ले विशाल सेना के साथ वहां आए थे तम धनौघम अपर्यतम रत्नसागरम अक्षय नाद घोषण प्रवेश पुरोत्तम उन धनराशि की कहीं सीमा नहीं थी मानो रत्नों का अक्षय महासागर हो उसे लेकर रथों की आवाज़ से समूची दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में वे प्रविष्ट हुए पूर्ण माँ पूरी अस्सछो का बहोमत असूयमिव सूर्य निवातमिवुना समुपेन जहिषे भारत पु पांडवों का धन भंडार तो योही ही भरा पुरा था भगवान ने उन्हें अक्षय धन की भेंट देकर उसे और भी पूर्ण कर दिया उनका शुभागमन पांडवों के शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाला था बिना सूर्य का अंधकार पूर्ण जगत सूर्योदय होने से जिस प्रकार प्रकाश से भर जाता है बिना वायु के स्थान में वायु के चलने से जैसे नूतन प्राण शक्ति का संचार हो उठता है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पदार्पण करने पर समस्त इंद्र में हर्षोल्लास छा गया तम बुद्धा सामगम्य सत्कृत सृष्ट्वा सा कुशलम त्य सुखासी युधिष्ठि धौम्य दिपाय मुखे विग्भी पुष भीमुन जमश्च सहित कृष्णम अब्रवी नरश्रेष्ठ जन्मेजय राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होकर उनसे मिले उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार करके कुशल मंगल पूछा और जब वे सुख पूर्वक बैठ गए तब धौम में द्वयपायन आदि ऋत्विजों तथा भीम अर्जुन नकुल सहदेव चारों भाइयों के साथ निकट जाकर युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा युधिष्ठिर उवाच तत्कृत पृथिवी सर्वा मध्वसे कृष्ण वर्तते धनम च बहुवा स्नेह तत्प्रसादादुपाजितम युधिषि ने कहा श्री कृष्ण आपकी दया से आपकी सेवा के लिए सारी पृथ्वी इस समय मेरे अधीन हो गई है वास्ने मुझे धन भी बहुत प्राप्त हो गया है सो हम इच्छा सर्व विधिवेव की सुत उपयोग्योजवा च माधव देव की नंदन माधव व सारा धन में विधि पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा तो वाहन अग्नि के उपयोग में लाना चाहता हूँ तद हम जष्टाश्च महासी महाबाहू दासारह अब मैं आप तथा अपने छोटे भाइयों के साथ यज्ञ करना चाहता हूँ इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें तदीक्षा पे गोविंद तमात्मा महाभुज विपाप भविता हम विशाल भुजा वाले गोविंद आप स्वयं यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए दासारह आपके यज्ञ करने पर मैं पाप रहित हो जाऊँगा माप्यभ्युजादेह सहर अनुजिभो अनुज्ञात स्वया कृष्ण प्राप्तयाम कृतम उत्तम प्रभु अथवा मुझे अपने इन छोटे भाइयों के साथ दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए श्री कृष्ण आपकी अनुज्ञा मिलने पर ही मैं उस उत्तम यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करूँगा वे सम्पावाच तम कृष्ण प्रत्युवाचेद बहुत गुण विस्तर तमेव राज्राटर हो महाकृतम सम प्राप्तो ही त्वया प्राप्त कृतकृत्यात क्रित वयम वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय तब भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके उनसे इस प्रकार कहा राजसिंह आप सम्राट होने योग्य हैं अत आप ही इस महान यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए आपके दीक्षा लेने पर हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे श्रेयस्तवस्थितये यजस्वाभीक्षित यज्ञ मये श्रेयस्तव स्थित निरुक्षता आप अपने इस अभीष्ट यज्ञ को प्रारंभ कीजिए मैं आपका कल्याण करने के लिए सदा उद्यत हूँ मुझे आवश्यकता आवश्यक कार्य में लगाइए मैं आपकी सब आज्ञाओं का पालन करूँगा युधिष्ठिर वाच सफल कृष्ण संकल्प सिद्धिश्च निशिकेश यथे स्थित उपस्थित युधिष्ठिर बोले श्री कृष्ण मेरा संकल्प सफल हो गया मेरी सिद्धि सुनिश्चित है क्योंकि ऋषिकेश आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही यहां उपस्थित हो गए हैं वैश्व पाण्डुवाच अनुज्ञातस्तु कृष्णेन पाण्डो भ्रातृभिज तुम राज्योपच्रवेण वैश्व पान जी कहते हैं जन्मे जय भगवान श्रीकृष्ण से आज्ञा लेकर भाइयों सहित पांडुनंदन जुधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने के लिए साधन जुटाना आरंभ किया तथ्वाज्ञापयामा तो स पांडवरी निबर सहदेव युधामेष्ठ मंत्रिणश उसमें शत्रुओं का संहार करने वाले पांडुकुमार ने योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव तथा संपूर्ण मंत्रियों को आज्ञा दी अस् कतौ यथोक्ता यज्ञांगा ने दुजात तथोपकरण सर्व मंगला चर्वश अजिज्ञा चहारा धौम्योक्तान क्षिप्रमे वही समय युपुरुषा यथा योगम तथा क्रम इस यज्ञ के लिए ब्राह्मणों के बताए अनुसार यज्ञ के अंगभूत सामान आवश्यक उपकरण सब प्रकार के मांगलिक वस्तुएं तथा धौम जी की बताई हुई यज्ञोपयोगी सामग्री इन सभी वस्तुओं को क्रमशः जैसे मिले वैसे शीघ्र ही अपने सेवक जाकर ले आवें इंद्रसेन ओ विशोक पुरुषार्जुन सारथी अनाद्याण युक्ता सनो मत इंद्रसेन विशोक और अर्जुन का सारथी पुरु ये मेरा प्रिय करने की इच्छा से अनादि के संग्रह के काम पर जुट जाएं। सर्व कामांचकार्यम रसगंध समन्वता मनोरथ रस प्रीत करादान नाम कुरुसतम कुरुश्रेष्ठ जिनको खाने के प्राय सभी इच्छा करते हैं वे रस और गंध से युक्त भांति भांति के मिष्टान आदि तैयार कराए जाए जो ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार प्रीति प्रदान करने वाला हो तदवाक्य समकाल सर्व नवेदयत सहदेव युधा श्रेष्ठो धर्मराज युधिष्ठिरे धर्मराज युधिष्ठिर की जब बात समाप्त होती योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने उनसे निवेदन किया यह सब व्यवस्था हो चुकी है तथो दीपायनो राजुज समुपानयत महाभागान महाभागा साक्षा मूर्तिमत राजन, राजन तदनंतर द्यास जी बहुत से ऋत्जों को ले आए वे महाभाग ब्राह्मण मानो साक्षात् मृत्यमान वेद ही थे स्वयं ब्रह्मत्व अकरो तस् सत्यवती सुतह। धनंजया नाम ऋषभ सुषामा सामगोभवत स्वयं सत्यवती नंदन व्यास ने उस यज्ञ में ब्रह्मा का काम संभाला धनंजय गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुषामा सामगान करने वाले हुए को याज्ञवल्को बभुवाथ ब्रह्मिष्टोर्धय सतम पैलोहतावसो पुत्रो सहितो सहित और ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल कुछ यज्ञ के श्रेष्ठतम अधे वसुपुत्र पैद धौम्य मुनि के साथ होता मने थे एक तम पुत्र वर्गास् शिष्या भरतर्षभ बभूत्रे वे वेद वेदांग पार भर इनके पुत्र और शिष्य वर्ग के लोग जो सबके सब वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे होत्रग् अर्थात सप्त होता हुए ते वाचय पुण्याहवाच तम विधि शास्त्रोक पूजयामासु तद्देव जनम महत उन सबने पुण्यावाचक वाचन कराकर इस विधि का ऊहन अर्था दासय यक्षे स्वाज्यमी मैं स्वराज्य प्राप्त करूं इस उद्देश्य से राजसु यज्ञ करूंगा इत्यादि रूप से संकल्प कराकर शास्त्रोक्त विधि से उस महान यज्ञ स्थान का पूजन कराया तत्वक्रोर अनुताशिल गिशालाबूक सा उस स्थान पर राजा की आज्ञा से शिल्पियों ने देव मंदिरों के समान विशाल एवं सुगंधित भवन बनाए तत्ज्ञापयामा स राजा राज सतम सदेव तदा सज मंत्रण पुरश आमंत्रणा दूता दूता प्रेसय स्वाशु दृत उप्रुतचोरा सूतान्ो त तदनंतर राज सिरोमणि नरश्रेष्ठ धर्मराजि ने तुरंत ही मंत्री सहदेव को आज्ञा दी सब राजाओं तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए तुरंत ही में गूत भेजो राजा की आवाज़ सुनकर सहदेव ने दूतों को भेजा और कहा आमंत्रो ब्राह्मणान भूमि पान विष्च मान ध्यान शुद्रांश सर्वान तुम लोग सभी राज्यों में घूम घूम कर वहाँ के राजाओं ब्राह्मणों वैश्यों तथा सब माननीय शूद्रों को अनुमत्रित कर दो और बुला ले आओ वै समनवाच समाप्ता पांडवी यमंत्रया बूवश्च आनयापरा तथा परि नात्मन शीघ्र गाम वह संपाण कहते हैं राजन तद्दर पांडुपुत्र राजा ऋषि के आदेश से सहदेव की आज्ञा पाकर सब शीघ्र का गए और उन्होंने ब्राह्मण आदि सब वर्णों के लोगों को निमंत्रित किया तथा बहुतों को वे अपने साथ ही शीघ्र बुला लाए वे अपने से संबंध रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी साथ लाना न भूले तथस्ते तो यथाकालम कुंते पुत्रम युधिष्ठिर दीक्षया चक्रे विप्रा राजय भारत भारत तन्नंतर महा आए हुए सब ब्राह्मणों ने ठीक समय पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राजस्तु यज्ञ की दीक्षा दी दीक्षि सत धर्मात्मा धर्म राजो युधिष्ठि जगा विप्रई तो सहस्रत यज्ञ की दीक्षा लेकर धर्मात्मा धर्मराज राज सहस्रो ब्राह्मणों से घिरे हुए यज्ञ मंडप में गए भ्रातृत सुहृदेश मनुष्येन्द्रयी नाना देस समागत अमात्य नर श्रेष्ठो तो धर्मो विग्रहवा निव उस समय उनके सगे भाई जाति बंधु सुहृद सहायक अनेक देशों से आए हुए छत्री नरेश तथा मंत्रीगण भी थे नरषेषि ऋष्टिर मूर्तिमान धर्म ही जान पड़ते थे आ जगम ब्राह्मण स्तः विषय तत सर्व विद्यानिष्णाता वेद वेदांग पारघा तत्पश्चात वहाँ भिन्न भिन्न देशों से ब्राह्मण लोग आए जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे तेसा तेषावथाश्रो धर्मराजस्ासना बहुवन्नाछादनुक्ता पृथक पृथक सर्वतुर्गुणस शिल्पिनोथ सहस्रश धर्मराज की आज्ञा से हजारों शिल्पियों ने आत्मजनों के साथ आए हुए उन ब्राह्मणों के ठहरने के लिए पृथक पृथक घर बनाए थे जो बहुत से अन्न और वस्त्रों से परिपूर्ण थे और जिनमें सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक रहने की सुविधा थी तेन वसन राज्यता कथियंत कथा बहवी पश्यंतो नट नर्तकान राजन उन गृहों में वे ब्राह्मण लोग राजा से सत्कार पाकर निवास करने लगे वहाँ वे नाना प्रकार की कथाएं कहते और नट नर्तकों के खेल देखते थे भुंजताम चिप्राणाम वजताम च महास्वन अड़ी तत्र मुदिता महात्मना वहाँ भोजन करते और बोलते हुए आनंद मग्न महात्मा ब्राह्मणों का निरंतर महान कोलाहल सुनाई पड़ता था दीयता दीयता भज्यता भज्यतामी थे भज्यताम प्रकारा संकल्प सजल्पा सृजंते स्म्माश इनको दीजिए इन्हें परोसिए भोजन कीजिए भोजन कीजिए इसी प्रकार के शब्द वहाँ प्रतिदिन कानों में पड़ते थे गवाम शत सहसाणी सेना तुक्म सोशिताम त धर्मराज पृथक ददौ भारत धर्मराज्य ने एक लाख गौ उतने ही सैयाए एक लाख स्वर्ण मुद्राएं तथा उतने ही अविवाहित युवतियाँ पृथक पृथक ब्राह्मणों को दान की प्रावरत यज्ञ स पांडव से महात्म पृथिव्या में कबीर शक्रस्व त्रिवेष्टे इस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की भांति भूमंडल में अद्वितीय वीर महात्मा पांडुनंदन धिधिषि का वह यज्ञ प्रारंभ हुआ ततो राजा प्रेसे हस्तिनाम तत युधिष्ठिरोस पाण्डव नकुल हस्ति हस्नपुर द्रोड़ा धृतराष्ट्रा पिदुराय कृपा च्रातृणा येक्ता युधिष्ठि पुरुषोत्तम राजा, राजा युधिष्ठि भीष्म द्रोणाचार्य विदुर विदुरचार्य तथा दुर्योधन आदि सब भाइयों एवं अपने में अनुराग रखने वाले अन्य जो लोग वहाँ रहते थे उन सबको बुलाने के लिए पांडुपुत्र नकुल को हस्तिनापुर भेजा इसी महाभारते सभा परमड़ी राजसूय परीक्षायाम चैत्रोध्या इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसी पर्व में राजसूय दीक्षा विषय तैतीसवां अध्याय पूरा हुआ